में हमारे हमारे हमारे लिए युद्ध और मित्र तथा के प्रिधा, हवा, आप ही हो तथा हमको अपने ही भगवान जब आप हमारी रक्षक योद्धा होंगे हमारा समग्र होगा सदेश को समझने और समझाने का प्रयास इतिहास जानना हो तो इस मध्यकाल में और आज भी कुछ लोग वेद मंत्रों का अर्थ करते समय जो ले करते हैं आप उसको देख सकते ईश्वर को मानने वाले कहने वाले उसका ध्यान करने वाले लोग ईश्वर को अपने ढंग से सोचते हैं वे ईश्वर को नहीं समझते जब गलत समझते हैं नहीं समझते तो परिणाम उल्टे निकलते यही मंत्रों के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के महान प्रयास से, योग्यता से, विश्व की में मोड़ आ गया मोड़ दे दिया अब हम उस दिए हुए मोड़ को संभाल के रखना उसकी परंपरा को सुरक्षित रखना उसको न टूटने देना ये हमारा काम है और यदि इसको नहीं संभाला गया तो ये फिर परंपरा टूटेगी मंत्र में बात आई कि हमारे शत्रुओं को ईश्वर है पराजित कर हर आविष्कार सीधा है इसी भाषा को लिया जावे ईश्वर जो है दूर करेगा अस्तर स्तर तैयार करेगा और फिर लड़ाई करेगा और फिर हमारे शत्रु को दूर करेगा यह अर्थ किया जाता है और इन बातों को ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा। इतिहास में देखा तो नहीं लोगों ने आक्रमण किया था तो उस समय मूर्ति को भगवान समझा गया था और मूर्तियां जो है राक्षसों को मार जानेंगी तुम अस्तर स्तर शस्तर लेकर बैठे रहो कुछ नहीं बिगड़ने देंगे ये गलत ईश्वर के मानने से परिणाम आया इसलिए महर्षि दान सूची ने एक बात कही उसका भाव सुनिए जिन लोगों ने मूर्तियों को ईश्वर मान लिया था मूर्तियां सब कुछ कर देती हैं ईश्वर में अवतरित हो जाता है उसका परिणाम जो हुआ आप सब देख सकते हैं सबको गाजर मूली की तरह काट डाला विदेशी लोगों ने और वो मूर्तियां कुछ नहीं कर सकी ऋषि ने एक बात लिखी वे बहे लोगो तुमने मूर्तियों को भगवान मान के उन्मर तक करवा दी यदि तुम ईश्वर की भक्ति करते तो दुष्टों के दांत कर खड्डे करते ये लिखा है ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति ईश्वर को समझता है और वो पूरी तैयारी करता है ईश्वर को सहायता देता है सहायता कैसे देता है ये बात समझ लीजिए। अंतरिया रूप से व्यक्ति ईश्वर ज्ञान देता है बल देता है आनंद देता है साहस देता है ये उसके सीधे देने के गुण है और बाढ़ से बना दी और जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं स्तुति करते हैं और भक्ति करते हैं तो ईश्वर से हमको सहायता मिलती है और ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ा रहता है तो ईश्वर की सहायता जिस रूप में हमको मिल सकती है और मिली हुई है उस रूप में हम तैयारी करते हैं। सज्जा करते संगत छत्व हम और फिर शत्रुओं को जीत प्राप्त कर अब ये संगति लगानी आई नहीं उन्होंने सोचा भगवान हमारा रक्षक है और भगवान युद्ध करता है शत्रुओं को मार डालेगा ऐसा किया जैसे बाहर के क्षेत्र में शत्रुओं को संगठित होकर के आपस में तो मिलकर के ईश्वर की आज्ञा का पालन करके प्राप्त किया जाता है ऐसे ही आंतरिक शत्रुओं को भी समझ लेना चाहिए अज्ञान अधर्म मिथ्या आचरण अशुद्ध उपासना पूरे विचार काम क्रोध लोगों आदि ये आंतरिक शत्रु है इनको भी व्यक्ति दूर करने के लिए मान पुर चलता है और उसके पश्चात प्रमाण सहायता मांगता है और फिर जीतता है इसका भी प्राय, अभिप्राय ईश्वर हमारे शत्रु को प्राप्त कर दो मारना, अब इसको भी संगति से नहीं देखा जाए तो उनके अर्थ हो वो मान बैठेगा कि अंतर के शत्रुओं को भी ईश्वरी मार डालता है और बाहर वाले को भी ईश्वरी मार डालता है तुझे कुछ करना देना अपने भारत देश की बुद्धि को आप देखें तो हंस पड़ेगा कहेंगे इतना मूल देश एक आदेश भारत के लोग दो तरह से ईश्वर भक्ति वाला एक भाग है उनके मन में अंधविश्वास है ईश्वर के प्रति और अंधविश्वास को लेकर के ऊपर कुछ काम विफल दूसरा वर्ग नास्तिकों का है ईश्वर को नहीं मानना नहीं उपासना करना वो दूसरे ढंग से भाग में है बाटाई कर्मणी एवं अधिकारे मा फु कदा चिप्राय है कर्मणि एवं अधिकार है ये व्यक्ति तेरा कर्म में अधिकार है माँ फदेशु कदाचन इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति यथाशक्ति कर्म करता है और फल को ईश्वर तो के ऊपर छोड़े एक इसको निष्काम कर्म में बदलेंगे इसी वाक्य को तो वर्ष करेंगे कर्मणी एवं अधिकारेश अब योगी के लिए लागू करेंगे तो क्या कहेंगे व्यक्ति निष्काम कर्म कर और लौकिक बल की इच्छा मत कर निष्काम कर्म की जब स्थिति आएगी तो हम निष्काम से कर्म करते जाते हैं और लौकिक दूसरा भाग है हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं खूब प्रशांत करेंगे पर फल के विषय में चिंता नहीं करनी फल कितना मिला कैसे मिला वो तो रूपये मिलेगा उसकी चिंता मत कर कर्म तेरा अधिकार है अब इसमें ठीक उल्टा करें तो भारत देश पर लागू होगा ही उल्टा करेंगे तो क्या कहेंगे फले एव अधिकार मां कर्मणी कदाचल क्या होगा फल तेरा अधिकार है कर्म में कुछ नहीं इसी विदेशी ने व्यंग भाषा बोली बताई भारत का सारा चेहरा देखा उस घूमकर राजनीति व्यवहार और कहने लगा उडाया क्या देखा क्या समझे भारत का रक्षक और संचालक व्यवस्थापक भगवान है भारतीयों को कुछ करने की जरूरत समझ गए तो दोनों प्रकार के शत्रुओं को जीतने का अभिप्राय पुरुषार्थ करो भगवान बनो संगठित हो जाओ और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करो तो ये अभिप्राय कहने वाले का है ये ईश्वर हमारे शत्रुओं को प्राप्त करो हमको शक्ति दो बल दो हमको साफ करेंगे हमारे बाहर के शत्रु पराजित हो जाएंगे और काम करो दारे अंदर के शत्रु पराजित हो जाएंगे ये समय आया और दूसरी बात कही कि हमारा देश या भूमि पूरी भूमि को धन धनी से पूरी कर दो धन संपत्ति से युक्त कर दो क्षेत्र में भी यही बात है कि व्यक्ति परिश्रम करता है ईश्वर के दिए साधनों से पुषार करता है पृथ्वी जलवायु आकाशो के सहायक ईश्वर वर्षा करता है नियम बनाए वायु और जलाधि के माध्यम से सारे प्रयोग होते हैं हम बुद्धि दिमाग से काम करते हैं बहुत स्तर पर ईश्वर हमको ज्ञान देता है, है ये सहायता ईश्वर की सीधी एक सहायता है परंपरा सीधी सबके लिए बराबर है ये पृथ्वी जो है जन है अग्नि है वायु है सूर्य है चोर के लिए भी है और किसी महात्मा के, के लिए सबके जीन, लिए जीने का साधन समान पर उपासक व्यक्ति ईश्वर का भक्त व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति जो ईश्वर की ओर से सहायता प्राप्त कर देता वो सीधी सहायता ईश्वर की होती अर्थात ईश्वर ज्ञान देता है ईश्वर बल देता है ईश्वर उत्साह देता है आंतरिक रूप में जो हमको सहायता मिलनी है वो आंतरिक रूप में सीधी सहायता देती की वासनाओं को पराजित करना चाहता है जीतना चाहता है दूर करना चाहता है समझ रहे, जब तक व्यक्ति को नहीं जानता, नहीं जानता, मानता, उसकी उपासना नहीं करता और यम नियम का पालन नहीं करता कभी भी काम क्रोध दो शत्रुओं को जीत नहीं सकता पुरुषार्थ कर सकता है और कुछ स्थिति को प्राप्त कर सकता है पर पूर्ण रूपेण सीधी ईश्वर की सहायता के बिना काम विरोध लोगों को नहीं जीत सकते कितना है भौतिक वैज्ञानिक हो ईश्वर को नहीं मानने वाला ईश्वर की उपासना नहीं करने वाला ईश्वर से सीधी सहायता नहीं लेने वाला मनंद्रियों को पूर्ण रूपेण नहीं जीत सकता कारण ही ईश्वर की उपासना करने से जो ज्ञान विज्ञान मिलता है व्यक्ति को उससे सारी बातें खुल जाती हैं, उल्टा सीधा सब ज्ञात हो जाता है आत्मा परमात्मा का परिज्ञान हो जाता है का परिज्ञान होता है और ईश्वर की उपासना से जो आनंद मिलता है वह विषय भोग वाले आनंद को उड़ा के रख देता है व्यक्ति कर काम करोदे क्यों दबता है उसको क्यों मारते हैं इसलिए मारते हैं कि वो सुख का धनराग की खोज करता है और लौकिक सुख मिलता है और लौकिक सुख बताया वो वैसा ही साढ़ती जाएगी भोगते जाओ इच्छा बढ़ती जाएगी भोगते जाओ, जाए। जाओ, जाए। जाओ इच्छा कभी भी इसका कोई भी अंत नहीं आना और इसकी पूर्ति के लिए वो विविध पाप करता है विविध बुराई करता है आज की स्थिति क्या है भोगवाद की पढ़ता जा रहा है भाई का भाईकर भोगवाद्यासियों की बिल्कुल नहीं चाहता ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है और इसमें क्या होता है की प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ति करने लगता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है पूरा करते हुए दूसरों की चीजों को छीनता है दूसरों के धन संपत्ति को लूटता है दूसरों को दुख देता है और देखना हो तो भारत की स्थिति को देखना चौकीदार से देखे राष्ट्रपति देखे दे। हमने सुना है न्यायाधीशों में भी यह भयंकर दोष आ चुका और छोड़ो जो मृत्युदंड देते हैं जीवन को समाप्त करने का अधिकार है और जीवन देने का अधिकार है यदि ऐसे व्यक्ति में यह चीज आती है तो कितना पतन हुआ कल्पना कर कल सकते हैं मूल कारण ईश्वर से संबंध कट जाना ईश्वर से संबंध टूट जाना ईश्वर को हित न मानना ईश्वर की उपासना न करना वहां से आनंद की उपलब्धि न होना यह वेद और ऋषियों के ग्रंथ लाखों करोड़ों वर्षों से चले आए किसको व्यक्ति समझता ही नहीं उनको पागल कहता चला जा रहा है विदेशी लोगों ने षड्यंत्र बनाए ये सारे पागल थे ये जंगल में बैठ के कल्पना करते थे वेद गडरियों के गीत है गडरी को जानते हो गढ़िया था कोई और वही जंगल में रहता है और भेड़ों में रहता है और कई वर्ष के वृक्ष के पीछे और आए अग्नि वो कसम देवाय है विषा विधेम किस देव की पूजा करू विदेशियों कस कसमई का क्या होता है इसके लिए होता इसका होता है यार किस देव की मक्ति किसके लिए महाविदान अब इन्होंने स्वयं भूले भटके लोगों और भारत का विनाश करने के कहने लगे भारतीय में तो यह गटरी थे ये कहते थे कहते थे अभिनी जी पूजा करते थे तो इन दर निवाने के लिए और ये भी कहते थे कसमई देवाय देव हम किस देव की उपासना करें हमको कोई पता नहीं अपना पता नहीं देव का पता <laughs> अब इनको पता ही नहीं जब आप ऋषियों के ग्रंथों पर ठीक नहीं पढ़ेंगे नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे तो ऋषियों ने क्या किया कजापति प्रजापति का अर्थ है प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला बनाने वाला भगवान का नाम क है और कसमय देवाय उस प्रजापति के लिए मैं सारी हवि अर्पित करता हूं उसकी आज्ञा का पालन करता हूं उसकी उपासना करता हूं यह था उसमें अब ये सारे के सारे वैज्ञानिक बनने पर भी धनवान बनने पर भी और सब कुछ होने पर भी ध्यान देना स्थिति यह है मानव जाति की मानव जाति भयंकर एक भेड़िये के रूप में हमारे सामने आ गई पुराने समय में भेड़िए जंगल में बहुत होते थे हमने भी देखा हरियाणा में साथ साथ बेटी एक जगह रहती थी उसको हरियाणी के लोग सातारोहण कहते जी, आ जी, आ जी, आ थे हाँ जी गांधी राय जीटी का स्वभावी है तो वो साथ, -साथ रहते थे और हल चलाते समय कई बार बताया गया कि हम अब जमाने में सब जगह बैठ के घेरा देखे चलाने वाले तो खेत की क्यारी के बीच में हर छोड़ के और बैल के पास में बैठना पड़ता है बैल के पास में भेड़िया नहीं आता गहू के पास में डरता है तो मैं कहना क्या चाहता था उस समय लोग भेड़िए से डरते थे आज से उतना नहीं डरते जितना मनुष्य डर ये क्यों ये भोगवाद की लीला टकाधर में टका टका परम पदम ये टका नाश्ती हाथ का इसलिए ईश्वर को समझो ईश्वर से प्रार्थना करो ढंग से तो सफलता मिलेगी अब इसको मेरी बात आंख बंद करके समझ जाए चाहे बोल करके समझो पर ईश्वर से संबंधित मैं आपसे बात कहूंगा आंख बंद करके कहूंगा अथवा खोल के कहूंगा मैं भी ईश्वर से समत नहीं